नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और मुझे बड़ा खुशी है कि आज हमारे साथ नोएडा यूपी से कुमार आदित्य जी जुड़े हैं जिनको आपने कई बार सुना होगा यूट्यूब पर उनको अच्छी तरह से आपने सुना होगा आज एक अच्छा मौका है की हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में तो कुमार आदित्य सर बहुत बहुत स्वागत है बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे आपको देख कर यहाँ पर जी जी बहुत <laughs> बहुत बहुत आपको इस मंच पर मुझे जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ की सबको आना जी इसके साथ में हमारे विक्रांत राय जी भी जुड़े हैं आजमगढ़ से तो उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है चंदता ज्योन के साथ और सोनी जी हमारे साथ जुड़ने वाले थोड़ी देर में और सबसे पहले तो मैं बता दू कुमार आदित्य सर जो है बहुत समय से अपनी कविता पाठ करते हैं मेमरिक्रिएट करते हैं मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं। आप किसी भी विधा में उनको जो है आर्ट से जोड़ कर देख सकते हैं और एम भी किया हुआ है और साथ ही साथ प्रोफेशन में भी हैं, एजुकेशन में बच्चों को विशेष रूप से ट्रेन करते हैं पढ़ाते भी हैं तो ऐसे मल्टी टैलेंट वाले व्यक्ति से हमारी बातचीत होंगी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब सवेरे सवेरे आदित्य सर का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि रमेश जी आज का शाम का कैसा सेशन रहेगा थोड़ा सा हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये क्या होता है कि एक व्यक्ति जब किसी भी कार्य के लिए जुड़ना चाहते हैं या किसी इवेंट को करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका रूपरेखा जानना चाहिए समझना चाहिए तो ये जो खुलेपन वाली बात होती है तो वो आदित्य शर्मा है मुझे अच्छा लगा ये बात उनका सवेरे जैसे ही कॉल आया मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की उसी दरमियान उन्होंने कहा कि मैं ममिक्री भी करता हूँ और जहाँ भी जाते हैं तो निश्चित तौर पे माहौल के देखते अपना ये रंग दिखाते हैं <laughs> तो है है है। और सबसे पहले तो मैं हमारे विक्रांत जी को कहूंगा की आपके स्वागत में एक गीत जरूर गुनगुनाए विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है सर के स्वागत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत जरूर सुनाइए आप और हमारे साथ दुबई से पांडुरंग हैं उन्होंने नमस्ते लिख है और साथ ही साथ दीप नारायण पोदार जुड़े हुए हैं उन्होंने भी हार्दिक स्वागत किया है दीप नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इसके साथ भावना कुमारी जी जुड़ गए हैं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू करके लिखा है भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूंगा की आपको कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है तो जरूर मैसेज करके हमें बताइए हमें खुशी होगा जी विक्रांत जी स्वागत सुनाइएगा ये कार्यक्रम की शुरुआत एक गणेश वंदना से तो आई वाह क्या बात वाह प्रथमे गौरामादा वंदना द्वितीय आदि गणे प्रथम गौराम द्वितीय आदि गणे तृतीये सुमिरो दे, मेरे मास देो सफले आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ. गणपति जी गणेश मनाए सारे काम राे गणपति जी गणेश इस नए सारे काम रा सोन गे हर काम नाल पहला नीते आइए सारे काम रा सोन गे गणपति जी गणेश इस नइए सारे कामरा सोने हो गणपति वर्गा गणपति वर्गा नाम ना दूजा गणपति वर्गा नाम ना दूजा सबसे दे इन दी पूजा ओ सारे लड्डूओ द भोग लगे सारे काम राजे गणपति जी गणेश मनाइए होनेंगे थैंक यू वाह वाह क्या बात है क्या बात है विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा लग रहा था बस सुनते जाए सुनते जाए <laughs> और आपके लिए काफी उन्हें दिया है भावना कुमारी ने कहा कि ये भजन मेरा प्यारा सा है और लवली लिख के भेजा है और आ, हमारे दीप नारायण ने बहुत बार लिख के वाहवा है आपका और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आदित्य सर से मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को आदित्य सर मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में आपके रहने का स्थान कहाँ पर है क्या करते हैं और अपने परिवार के बारे में जरूर बताइए अगर आप आदेशित करें तो जो चूँकि कभी कुल से आता हूँ जी जी से, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मैं भी अगर शुरुआत करूँ तो कुछ एक दो पंक्ति छोटे से मुक्तक से मैं शुरू करना चाहूंगा जो प्रभु राम के चरणों में मैं रखता हूँ करता हूँ आप जैसे आदेशित करेंगे मैं पूरा पूरा आपके साथ रहूँगा हाँ. और जी सबों को और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ और इस चैनल को भी प्रणाम करता हूँ चलिए मैं पहले एक छोटे से प्रभु राम के चरणों में एक मुक्तक रखता हूँ प्रभु Sorry. राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण है प्रभु राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण है सुख दुख की ये अनुभूति कर्मों का ही दर्पण है जो भी कर्म किए हैं प्रभु तेरी छाया में रह कर तुझ ही तो पाया है तुझको ही वो ही है प्रभु राम से चरणों में मेरा भाव समर्पण प्रभु राम के चरणों में मेरा भाव समर्पण है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नरेंद्र जी आ गए थे पहले नरेंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ और फिर रमेंद्र ने कहा अच्छा <laughs> ये देखिए देखिये कैसी बातें होती है जा आपने जी। मुझे कुछ कहने के इस जी आ तो बार अचानक से भी कुछ अलग सी भूमिका आ जाती है सामने तो तो मिठाना पड़ जाता है यहाँ एम यूनिवर्सिटी में, में, में हूँ नोएडा में रहता हूँ ग्रेटन नोएडा में और दो हजार से ही सन दो हजार के बाद से ही यहाँ आ गया तब से मैं लगातार हूँ दिल्ली में ही और नोएडा में ही मूलतः बिहार से आता हूँ भागलपुर से बैकग्राउंड uh, अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में हमारे पिताजी हैं जो uh, वाइस चांसलर रहे विक्रमपुला हिंदी विद्यापीठ में प्रोफेसर रहे संस्कृत के और उसके पहले अगर पिता के पास चले तो मेरे दादाजी वो भी साहित्य से बहुत ज्यादा उनका लगाव था चाइना वार में भी उनकी कविताएं चलती थी जिसको पढ़ करके चाइना वार में सैनिक जाते थे तो ये थोड़ा सा पीछे से आ रही जो कविता के भाव में मैं आ गया आपने पूछा परिवार के बारे में मेरे साथ यहाँ दो बच्चे हैं छोटे और बहुत ही छोटे एक फिस्ट क्लास में एक थर्ड क्लास में है। बच्ची है बड़ी वाली और छोटे वाले लड़का है और वाइफ है साथ में तो हम लोग तब मिल करके यहाँ रह रहे हैं में जाओ और साथ साथ ये कवित्व रूप से चलता रहता है साहित्य संगीत कला जो कहते हैं साहित्य संगीत कला भी है ना साक्षात ही ना तो इसको फॉलो करता हूँ विधा मेरे से छूटी ना रह जाए ऐसा न ये जीवन जीवन में हमारे साहित्य संगीत और कला में से कोई भी विधा मेरी अछूती रह तो और बाकी ईश्वर का आशीर्वाद आप सब खुद हैं साथ साथ चलते हैं सारी चीजें चलती एक साथ और अधिक बहुत अच्छा लगा आपने अपने परिवार के बारे में बताया और पिताश्री को आपने याद किया और चाइना वार में उन्होंने जो कविता लिखी थी जिसके वजह से वो सुन सुन के लोग लड़ने के जाते थे तो ये एक अपने आप में कहीं न कहीं बुनियादी तौर पे आपका कविताओं से जुड़ाव है लेखनी से जुड़ाव है तो वो चीजें अभी आप लिखा भी रहे हैं हम सुन भी रहे हैं आपको और अच्छा लगा मुझे और मैं चाहूंगा की जीवन का जो एक संघर्षमय समय होता है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं आता कि भाई आपको परेशान करे वो इसलिए आता है कि आपका नया जो रूप है आप उससे निखरें और एक नए आयाम को पालें तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कौन सा ऐसा दौर था जहाँ पर आपको संघर्ष लगा और उससे आप निकल के एक नए रूप में वापस स्थापित हुए जी जी जी जी रमेश बहुत बहुत धन्यवाद देखिये अगर हम देखें पारिवारिक परिस्थितियाँ तो ठीक है जो नॉर्मल जो लोगों का जीवन होता है उसके साथ चूंकि फादर प्रोफेसर भी थे और पढ़ाई लिखाई का हमेशा बचपन से माहौल रहा तो उस माहौल में हम लोग आगे पले बढ़े और आगे बढ़ते हैं परेशानियां तरह तरह की आती रही बीच बीच में पढ़ाई के दरमियान भी आई मेडिकल का छात्र था बायोलॉजी का छात्र था बहुत ही कम नंबर से मेडिकल छूट गया फिर उसका यूपीएससी क्योंकि बिहार से जो भी आता है ना एक बार यूपीएससी अगर नीचे तो प्रॉपर बिहार कहलाते नहीं तो मैं जब आया था दिल्ली तो उसका यूपीएससी की भी तैयारी किया और वहाँ भी बैट लक वहाँ भी थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन उसके बाद फिर हमारी तारा मैनेजमेंट की तरफ मुड़ गई मैं साइंस का छात्र था और फिर मैनेजमेंट में एम किया और अभी भी पी मेरा चल रहा है तो उसमें क्या है कि आप फिर मैनेजमेंट की तरफ मुड़ा तो इस तरीके से मेरा झुकाव इस वो हुआ और फिर तो शायद आगे बढ़ गया क्योंकि शायद तो हमारे परिश्रेस में हमारे पीछे से ही था विशेष रूप से अगर आप घटना कहें तो इसी क्रम में बहुत सारी घटनाएं हुई हालांकि हमने जीवन में जब भी अगर कोई घटना हुई उसको बड़े लाइटली लिया या फिर कहीं भी किसी भी घटना से मैंने ये सोचा की इससे कुछ अच्छी चीजें क्या मिल सकती है ये मैंने अक्सर प्रयास एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ हम्म हम्म ड्रामा करने का बहुत ज्यादा शौक था गाँव में ड्रामा चल रहा था मुझे बुलाया गया और मैं बड़ा इन सारी चीजों में काफी आगे रहता था मुझे मजा आता था, था मैं जब इसको करने लगा तो किसी ने कहा कि अरे तुम तो गा भी सकते हो तुम गाओ अच्छा कभी गाया था नहीं पहले लेकिन जब किसी ने कह दिया तो मेरे मन में आया कह रहे मैं तो गा सकता हूँ मैं स्टेज पे चढ़ गया और गाने लगा आपको बताता हूँ बड़ी रोचक घटना है और वहाँ गाँव में क्या है की पूरा साजबाज के साथ संगीत वहाँ होता नहीं था ड्रामा का प्रोग्राम था एक नगाड़ा लेकर कोई बैठ गया था और मैं जैसे गाना शुरू किया ना वो नगाड़ा वाला बेचारा मेरा चेहरा देखे कि मुझे कब बजाना है जैसे ही गाने में तो फास्ट आता था सॉन्ग मतलब वो लाइन पटाफट फटाफट बजा दे अब मैं गाना ही भूल गया और स्टेज पर से मुझे खींच के नीचे किया गया और मैं बताऊं पूछकर मैं लगातार बहुत प्रयास किया और बाद में गाने के प्रति मेरा रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया ऐसे ही बचपन जी ने मुझे एक बार कभी दिखाया कि देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है इसमें तो सीखना चाहिए मैं वहां से अपने आप को पढ़ाया और इस से आप लोगों की दुआएं पांच पाँच डिफरेंट लैंग्वेज में हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के अलावा उर्दू और बंगाली में भी हमने थोड़ा कह सकते हैं कि सिद्ध हस्त लिया तो इस तरीके से ये संघर्ष काल और तरह तरह के संघर्ष काल जो जीवन में नॉर्मली आते हैं सबों के उसी तरीके से हमारा भी था। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बहुत सारे पल ऐसे जरूर रहे जिसमें आनंद आता रहा और जीवन के निया इस तरीके से आगे बढ़ी और दरअसल अपने मन में एक विश्वास है और लोगों के प्रति ये मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सामंजस्य के साथ आगे बढ़ें ये मन की कामना है और इसी के तहत मैं साहित्य को भी आगे बढ़ावा देना चाहता हूँ और सबों को इसी के लिए आगे प्रेरित करता हूँ आपको जहाँ कहीं लगे देखिये अब एक एक बात होती है रमेश जी हमने आपको बताया चूंकि कॉलेज में हूँ ऊपर से सारा कवि कविता लिखता हूँ तो हम लोग रुक नहीं सकते ये हम लोग के साथ तो बड़ी मजबूरी होती है जी आपको नमस्कार करता हूं। जी अनुजा तो उसमें तो कविता जरूर सुनाइये बढ़िया सा जो आपको मोटिवेट करता है वो कविता सुनाइए बार बार जिस कविता को आप पढ़ना चाहेंगे वैसे बहुत सारी कविता सभी आपको अच्छे लगते होंगे लेकिन कुछ चीजें हैं आपकी लिखी भी आपको मोटिवेट करता थोड़ा सा छोटा सा जरूर सुनाऊंगा लेकिन आपने कहा की मोटिवेट करने वाला तो एक हमने छोटा सा मुक्तक समंदर से भी ऊंचा उफान उठाते हैं समंदर से भी ऊंचा उफान उठाते हैं हवाओं का बबन, और तूफान उठाते हैं समंदर से भी ऊंचा उफान उठाते हैं हवाओं का बबंडर और तूफान उठाते हैं हम, था था हैं। हम तो जमीन से बेखबर बेखौफ परिंदे हैं हम तो जमीन से बेखबर बेखौफ परिंदे हैं हौसलों से ही अपना आसमान उठाते हैं हौसलों से ही अपना आसमान उठाते हैं और थोड़ा सा एक देखिए मुक्त जो मैं कहना चाह रहा था की भारत के रक्षकों के लिए एक सच्ची प्रार्थना मैं रखता हूँ कि आजकल की जो परिस्थितियां समर्पित करता हूँ कर जब हमारे भारत देश के जितने भी ये सेना है ये जब आगे बढ़ते हैं तो सारे लोग पीछे हट जाते हैं तब हमने इनके सम्मान में कहना चाह की घर घर कर तल गूंज रहे हैं विजय ध्वनि के इनारों से देख प्रताप निकल चुका है तब कर भीषण अंगारों से तू मानवता का रक्षक बन जा हर दिल तेरा हो जाए तू मानवता का रक्षक बन जा हर दिल तेरा हो जाए यही कामना ईश्वर से अभिमान तुझे न छु पाये यही कामना ईश्वर से अभिमान तुझे ना छुपाए स्वप्न दीप जले घर घर में खुशियों का व्यापार हो विजय विश्व तिरंगा फहरे स्वर्णिंग जय जयकार हो विश्व धरा के रंग मंच पर अब अपना परचम फहराएगा विश्व धरा के रंगमंच पर अब अपना परचम फहराएगा देर नहीं जब फिर से भारत विश्व गुरु कहलाएगा देर नहीं जब फिर से भारत विश्व गुरु कहलाएगा देखिए हमने जी इस धन्यवाद मैंने बीच में हमने कहा कि फिर से भारत विश्वगुरु कहलाएगा विश्वगुरु हमारा भारत नहीं लेकिन मैं जानबूझकर करके ऐसा हमने अपनी कविता में लिखा की आजकल परिस्थितियाँ इस वजह से सुनाई और मुझे अच्छा लगा कि आप जिस भाव से जिस रफ्तार से कविताओं को पढ़ते हैं सुनाते हैं तो वाहवा तो निकलता ही अंदर से और देशभक्ति का जो कविता आपने सुनाया फौजी भाइयों को डिफेंस में जितने भी लोग हैं उन सभी को नमन करते हैं निंदन करते हैं और उनके प्यार हम तक यूँ ही बना रहे हैं और हम उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ काम में आ जाएँ ये हमारा सौभाग्य अगर, अगर, अगर आप चाहें तो मैं इनके नाम से एक वंदे मातरम रखता हूं क्योंकि और भी बहुत सारे गेस्ट है ज्यादा समय इन लोगों ने एक किसी एक सी और एक मुक्तक रखता हूं मैं इसकी परिभाषा देख हम गौरव की इस धरती पर हम गौरव की इस धरती पर इंसान जगाने आए हैं हम गौरव की इस धरती पर इंसान जगाने आए हैं वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं वंदे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जिस भारत के घर आंगन में जिस भारत के घर आंगन में मंदिर मस्जिद हैं, घर बच्चों के वचना अमृत में जहाँ राम रहीम प्यारे हैं, चाहे हिंदू तो मुस्लिम सिख ईसाई घुल मिल रहते सारे हैं, जिस भारत के हर जन में उस भारत हर जन में अरमान जगाने आए हैं वे मातरम सुरों से हिंदुस्तान जगाने आए हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वाह बहुत आइए आगे बढ़ते हैं सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनी जी मैं चाहूंगा कि आदित्य सर के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत सुनाइए उनके स्वागत में उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई देशभक्ति का तो शायद आपको देखकर और भी खुशी हो रहा होगा <laughs> रमेश पता ये जब मैं कविता पाठ कर रहा था तो ये सोनी जी इस नजर से मुझे देख रहे थे कि मुझे लगा कि पता नहीं जल्दी से खत्म करूं क्या एक मुखक में छोटा सा नरेंद्र जी के ऊपर लेकिन इनको मजा है इनकी नजरें कह रही थी मेरे दीदार है मेरे, मेरे तो करते हैं बार बार देखिए कभी इंतजार करते हैं कभी दीदार करते हैं है, है, मुलाकात करने महफिल चलो तैयार करते हैं मुलाकात करने महफिल चलो तैयार कर दो तो चार शर्मु हया के घुघट में कैसा उनका शर्माना शर्म हया के घुंघट में कैसा उनका शर्माना कह दे कोई उनसे कि हम भी प्यार करते हैं कह दे कोई उनसे <laughs> मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था सोनी जी स्वागत <laughs> बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सोनी जी सुनाइए आप जी जी अपना जी जी एक मुखड़ा एक अंतरा बढ़िया सा कुमार आदित्य कुमार कुमार आदित्य जी बहुत सुंदर आपकी रचनाएं हैं और बहुत सुंदर आपके विचार हैं और हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी ना ही तो कुछ हमारी आंखें कह रही <laughs> <laughs> कभी खैर आप कवि हैं आप तो चाहे तो बेजान चीजों में भी जान डाल दें ये ज़बान जबानी ऐसी जो सरस्वती माँ की कृपा जो करोड़ों में से लाखों में से किसी किसी को होती है तो ये माँ सरस्वती जी की सुंदर है सबके ऊपर आशीर्वाद है माँ का बहुत बहुत बढ़िया और जी, मैं जैसे आप जैसे लोगों को बहुत मैं ढूंढते रहता हूं कि कुछ नई चीज़ें हमें मिले क्योंकि एज ए बीजे म्यूजिक डायरेक्टर भी कंपोजर तो मैं ऐसी चीज़ें धुन बनाते रहता हूं हमारे YouTube पे भी काफ़ी वीडियोस हैं राजिंदर सिंह के नाम पे तो अभी जैसे रमेश सर ने मुझे बताया हमारे देशवासियों के नाम पर हमें कुछ गाना है है ना तो उनकी ऑलरेडी एक वीडियो है यूट्यूब पे तो मैं कुछ उसकी पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा स्वागत चेक okay. करते okay. अमर है वो वीर जवान अमर है वो वीर जवान भारतियाँ की रक्षा कौन से करते हैं अपनी जान जा भारत की आंखों के तारे मां की आंखों के तारे घर के उजियारे अपना दीपक बुझा कर जब को रोशन कर गये जब को रोशन कर गये उन वीर शहीदों को है देश का प्रणाम भारत मां की रक्षा करते करते कर दी अपनी अपनी जान कुर्बान अमर है वो वीर जवान अमर है वो वीर जवान अमर है वो वीर जवान अमर है वो वीर जवान उन शहीदों को सलाम, तला भारतवा की रक्षा करते करते अपनी ये एक छोटी सी भेद और छोटी सी एक पंक्ति हमारे इंडियन हीरोज के लिए तो हमारे देश के सच में जो अपनी जान लगा देते हैं हमारी रक्षा के लिए हम अपने त्यौहार मनाते हैं और वो सरहद पर बैठे हम सबकी रक्षा करते हैं तो हम यही अरदास करेंगे माँ भगवती जी से हम माता रंग का जागरण करते हैं तो माता बहुत बढ़िया दी मजा आ गया शक्ति दे उन्हें शक्ति दे उनके परिवार वाले शक्ति दे के इसी तरह देश की सेवा के लिए जुड़े रहें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और अच्छा भी लगाभक् काइए आगे, आगे बढ़ते हैं अनुजा जी अगर तैयार है तो अनुजा जी, आपका स्वागत है रमेश जी नमस्ते आदित्य जी नमस्ते नमस्ते हाँ मैंने कविता सुनी आदित्य जी की कविता बहुत बढ़िया लगी अगर आप चाहते है मैं गाना गाऊ एक प्यार भरा गीत है अगर आप इजाजत दे तो मैं तो जरूर जरू, चंद लाइने आपको सुना सकती हूँ कोशिश करूंगी जी, ये लता जी का गाना है वो कौन थी फिल्म से थी थी? लग सेक्ट यूर राइट रमेश जी आप तो बस हर चीज का नॉलेज है आपके पास बहुत कुछ सीखना है आपसे मुझे मैं कोशिश करती हूँ कोशिश करती हूँ जी लग जागली के फिर ही हसीरात हो न हो ओ, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागली ए, ए। हमको मिली है आज घड़िया नसीब से जी भल की देख लीजिए हमको करीब से हिर आपकी नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर इस में मुलाकात हो ना हो ए ए पासा हम नहीं आगे बार बार बाही गली मिडाल के हम नि आखों में फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर से में मुलाकात हो न हो लग जागली थैंक यू वेरी मच मुझे भी बहुत पसंद है इसीलिए मैंने आज ये चुना और आज मेरे का बर्थडे है मैंने सोचा की मैं यही गाना गाऊ क्या हालांकि <laughs> वो बहुत ज्यादा अच्छे सिंगर है अच्छा उनकी अच्छा? आवाज बहुत अच्छा है कभी आप सुनना उनको भी जरूर जरूर उनको अभी कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे ताकि सुन सके सभी लोग और उनको भी बहुत बहुत बधाई कहना हमारी ओर से रेडियो टीम की ओर से जी अनुजा जी तो थैंक यू सो मच आइए आप फिर से मैं आदित्य जी से जोड़ना चाहूँगा आदित्य जी एक जीवन में कई बार ऐसा होता है की कविताएँ लिखने बैठते हैं कुछ और करने बैठते हैं और जैसे कि आपने कहा कि कई बार प्रसंगों को देखकर आप कुछ और नई चीजें करते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मिमिक्री हो जाए मिमिक्री। मिमिक्री तो मैं ये तो परिस्थिति परिस्थितियां बनाती है जब जैसी परिस्थिति होती है तब उसके करना पड़ता है और कहा गया था कि यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया साधुना जैसा मन होता है, है।, तो हो फिर है। और इसी के अनुसार में इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ बड़ा आनंद आएगा आपने जमाने हो गए आपको आनंद आएगा इस पर क्या होगा किसी मच पर मुझे मौका दिया गया और जब मौका दिया गया तो उन लोगों उस समय महाभारत बहुत ज्यादा चलता था अच्छा लेकिन बड़ा आश्चर्य आपने कहा बातें निकाली की म्यूमिक्री सुनाई जाए न्यूमिक्री से मुझे लगता है कि साल में कभी करता महाभारत कर anyway, में कभी कभी करता था कभी कभी उतारता था की मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये कृष्ण और अर्जुन तुम्हारे बच्चों तुम्हारे बच्चों में ये कृष्ण और अर्जुन तो इस तरीके से तो मैं कभी कभी करता था इसकी बहुत जी शुक्रिया तो ये मैं कभी कभी करता था अब क्या हुआ सीन देखेगा रंगमंच पर जाना था और वहाँ क्या है कि जो नाटक में जो वरिष्ठ लोग हैं वो छोटे छोटे कलाकारों को उतना वैल्यू नहीं दे पाते नहीं देते हैं <laughs> कि भाई चलो हम तो वरिष्ठ है जैसे चाहेंगे वैसे मुझे उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी ये जो आवाज है ना इस आवाज का यूज करो उसको नहीं पता था कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ खुद उसको उसने कहा इस आवाज़ का यूज करो ये तो जो बूढ़े हैं जो तो ये बुजुर्ग हैं उनकी आवाज़ में शामिल होता है उसने कहा कि इसको जो है ना वो कुछ ऐसा ही था किसी दादा वगैरह का रोल रोल था हमने कहा भाई हटा घटा जवान और नया नया जवानी जवानी हुआ था मैं फिर भी मुझे रोल मिला बूढ़े का हमने कहा ठीक है जो साथ में जो करने वाले जो वरिष्ठ कलाकार थे उनको मिला किसी क्रांतिकारी की आवाज़ तो क्रांतिकारी की आवाज़ तो ऑटोमेटिकली बहुत जोर से बोली जाएगी और मेरी आवाज जब आवाज है तो मैं धीरे ही बोलूंगा मुझे एक, एक एक्स्ट्रा माइक की जरूरत पड़ी ठीक है मैंने कहा कि भाई एक माइक मुझे मिल जाए तो मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और वहाँ माइक की थोड़ी समस्या थी उसने क्या अच्छा। था जो सबसे बड़े थे जो वरिष्ठ थे उनके पास माइक एक तो जोर से उनको बोलना है ऊपर से माइक भी उन्हीं के पास और मेरे पास माइक नहीं मैं हुआ परेशान मैं ठीक है अब मैं मित्री का सहारा लेना जीवन में वो पहली बार ऐसा मैं का सहारा लिया बड़ा मजा आएगा हालांकि मुझे लग रहा है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ तो मेरे कॉलेज वाले और कई सारे लोग सुनेंगे तो बाद में लगता है कि मैं इसी का यूज नहीं कर पाऊंगा मैं आप, आपको सुनाता हूँ <laughs> तो क्या हुआ कि जो वहाँ के डायरेक्टर थे उनको हमने कहा कि ध्यान दीजिएगा मैंने उनसे कहा भाई सब आज मेरे गले में थोड़ा कुछ रूल रहा है और गले की आवाज़ सही नहीं निकल रही है तो अगर आपसे पॉसिबल है तो मेरे लिए वो माइक की व्यवस्था कर रही गला ख़राब हो रहा है बोला अरे यार ये ठीक हो जाएगा गले वले में कोई दिक्कत नहीं है गला ठीक हो जाएगा तुम गार कर ठीक है कर लिया। फिर गया एक घंटे बाद शाम में आठ बजे प्रोग्राम होना था और बज रहे हैं पांच मैं गया एक घंटे बाद फिर मैं वहां जाके कहता हूं कि भैया मेरे गले में अभी भी ऐसी ही परेशानी चल रही है और तो और ज्यादा ख़राब खराबी हो गई है अब मैं क्या करूं एक आप तुम लॉन्ग ले लो ये ले लो वो लो बहुत सारा कुछ बताया फिर मैं लिया ठीक है और लेने के बाद फिर एक घंटे बाद गया अब आठ बजने वाला अब साढ़े सात बज गया हमने कहा कि ये तो मानेगा नहीं मुझे माइक मिलने से रहा फिर मैं लास्ट में कहा भाई साहब मैं कुछ भी कर रहा हूँ देखिये मेरे गले में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा तो करो कि भाई मेरा प्रोग्राम छोड़ दो अब मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हालांकि रमेश जी आज सुबह मैं आपको कह सकता था <laughs> मेरे गले में आज में नहीं आऊंगा लेकिन मैंने वहाँ कहा वहाँ कहा की आज तुम मैं बिल्कुल तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ मेरे गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो लास्टली उसने कहा कि भाई तुम किसी तरीके से अपना रोल निभा तो को कहा तुम तो जोर से जो जो जो बोल सकते इनको दो बस जैसे वहां से वापस आया तो कहा कि भाई तुम तो उमदा बड़ा लाजवाब तुमने कर दिया पता ही नहीं चला तुम्हारे गले में ऐसे खरास है तब मैंने कहा कि मेरे गले में खरास था कब ठीक है ये अंश बड़ा इंपोर्टेंस रखा मेरे लिए और कभी कभी जरूरत पड़ने पर इसका यूज करता हूँ जब काम की व्यवस्था ज्यादा रहती है व्यवस्था तो की बात की तो बहुत मिमिक्री में निकालता था, 327, के में करता था जिसमें आंधी तूफान कोयल की आवाज या घोड़े की टाप घूम की आवाज ये तमाम चीजें थी दो, दो जगह से बात करती है कैसे बहुत सारी चीजें हैं तो अभी वो चूंकि माहौल है ना उतना माकूल नहीं लगता उसके लिए थोड़ा रेलगाड़ी की, की आवाज वाईवी और कई सारे आर्टिस्ट की अपने दोस्तों से बड़ा मजा किया बहुत मजा तो आया जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपके जीवन जी, में जी, जी, जी. आ, बात आती है हर व्यक्ति के जीवन में एक चेंज आता है एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है तो वो यूटर्न कैसा आपका जीवन में कौन से जगह पे आया और वो यूटर्न के बारे में बताए यू टर्न बड़ा अच्छा जब आप ऐसे प्रश्न पूछते होते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं आपने पहले से प्रश्न बताया होगा मैंने आंसर उसका ढूंढ लिया होगा तो मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ रमेश जी ने ऐसा मुझे कोई मौका मुझे नहीं दिया मैं रहा था कि ये, मुझे बता दे तो ये जितने भी प्रश्न में अनायास बता रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरी रह सकती है तो हो सकता है मैं मुझे जब रमेश जी अगली बार बुलाएंगे तो मैं प्रिपेयर हो आऊंगा अभी फिलहाल आपका प्रश्न किया यू टर्न देखिये यू टर्न मेरे जीवन में अगर आप कहें तो दो से तीन बार तो मैं आराम से यूटर्न, से कहने आधी हो गया दो तीन बार यू टर्न लिया आपको हमने बताया कि मैं जब साइंस का स्टूडेंट था और मेरी साइंस में मेरा इतना ज्यादा लगन था कि मैं साइंस का भी काम साथ साथ करता था ऐसे कई बार संगीत में भी मुझे यू टर्न लेने का अवसर मिल गया मुझे यू टर्न लेना पड़ा तो ऐसे कई सारी घटनाएं हुई मैं जब मेडिकल की तैयारी करता था मेडिकल की तैयारी में भी कुछ नंबर से मेरे छूट गए वहाँ अचानक से मुझे वहाँ भी आप कह सकते हैं यूटर्न लेना पड़ा वहाँ भी मुझे बदलाव करना पड़ा और फिर मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन करना पड़ा साइंस से ताकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकूं। तो इस तरीके से कई बार ऐसे पड़ाव आए जब तो मैं यहाँ आया यूपीएससी में भी मेरा मिस हो गया तो फिर मुझे प्राइवेट जॉब में जाना पड़ा प्राइवेट जॉब में जाने के बाद कई बार परेशानियाँ आई कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आई और फिर मैं अपने आप को चला गया दरअसल उस माहौल में मैं घुरता चला गया और पुरानी चीज़ें जो भी होती हैं उसको यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पुरानी चीज़ें भूली जाए नई चीजों को अपने साथ साथ लेकर के चलो देखिए संस्कृत में एक श्लोक है गया, आपने पूछा। मुझे याद आ कि, ना क्रांतान की मतलब बीती बातों पर दुखना वर्तमान की और भविष्य की बातों पर ध्यान दें और आगे बढ़े तो इस तरह के जब भी यू टर्न आने की बात हुई तो मैं इसी को ध्यान करता हुआ और यूटर्न लेता गया और कई बार ऐसी यूटर्न और दरअसल अगर आप कहें तो मेरी माँ का स्वभाष हो गया 2014 में वो मेरे जीवन का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा यूटर्न था जब कोई सामने होता है ना तो फिर आपको लगता है चलो कोई बात नहीं हो तो कभी भी मिल लेंगे कभी भी कुछ कर लेंगे, लेंगे, लेंगे और जी मैं, मैं नोएडा में था और मेरी माँ बिहार में थी तो मैं अंत में वहाँ जा नहीं पाया जबकि मुझे पता चल गया कि तबीयत खराब है लेकिन ये तो का विधान है कोई जानता नहीं कि ये अंतिम पड़ाव है तो वो मुझे जीवन में सबसे ज्यादा अगर विचलित किया तो ये वो क्षण था जब मुझे सबसे ज्यादा विचलित किया मेरे जीवन में और और एक्चुअल आप अगर कहें तो सबसे पहली कविता मेरी उसी जगह पर बनी माँ के गुजरने के बाद और फिर वहाँ से काबिल की धाराएं निरंतर मेरी आबाद गति से चलती रही आज आप लोग की दुआओं से आप लोग के आशीर्वाद से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई मंचों पर कभी कभी आता ही रहता तो चलिए एक और मोटिवेशनल कविता आप सुनाइए जो आपके दिल के करीब अभी आपको याद है वो लंबी कवि लंबी कविता आप सुनेंगे अच्छा इससे बढ़िया मैं छोटी छोटी कई सारी आपको मुक्तक सुनाता हूँ क्योंकि लंबी कविता में एक ही कविता होगी और हम लोग की आदत होती है ना ज्यादा से ज्यादा चीज भरोस दिया जाए समय भी कम रहता है तो मैं ऐसे ही लेता हूं, आपको मजा आएगा ऐसे मैं विभिन्न रूप से लेता हूँ ठीक है ठीक है दे, देखिये मैंने गाँव के परिस्थिति को लेकर के हमने एक बार कविता लिखी थी मैं वो सुनाता हूँ आपको की इश्क की दरिया से हम गुजरे खुशियों की कश्ती में इश्क की दरिया से हम गुजरे खुशियों की कश्ती में गम की आंधी कहीं हटाकर आमिल झूमे मस्ती में क्या भार, की दरिया से हम गुजरे की कश्ती में गम की आंधी कहीं हटाकर आमिल झूमे मस्ती में ख्वाहिश का हो ताज महल संगमरमर से हो लोग जहाँ मेरी ख्वाहिशे क्या है ख्वाहिश का हो ताज महल संगमरमर से हो लोग जहाँ जीवन की हर शाम गुजारे बस अपनों की इस बस्ती में जीवन की हर शाम गुजारे बस अपनों की इस बस्ती में और इसी को लेकर के मैंने जो कहना चाहा कि मुझे चाहिए क्या मैं कहाँ जाना चाहता हूँ कौन सी ऐसी बस्ती है तो दूसरे छंद में हमने लिया था कि शहर की झूठी खुशियाँ देखी शहर ओ, की झूठी खुशियाँ देखी सच्चापन का ठाँव चाहिए शहर की झूठी खुशियाँ देखी सच्चापन का ठाँव चाहिए इसी कृत्रिमता देखी पर पीपल वाला छाव चाहिए शहर mm. की झूठी खुशियां देखी सच्चापन का की देखी, पर पीपल बाला मस्ती में और अपने से थे लोग जहा mm. खुशियों का वो मंजर वाला अपनापन का गाँव चाहिए खुशियों का वो मंजर वाला अपनापन का गांव चाहिए जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ऐसी कई सारी कोशिश रहती है कि हमेशा हर जगह पर चीजें चलती रहें और सभी जागृत रहें जगे रहें और आ, हमेशा से ये प्रयास रहता है कि सभी जगह जहाँ तक हो बेहतर मैं कर सकू तब हमने कहा कि मैं नॉर्मल पब्लिक की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ काम ऐसा करना चाहिए कि हर जगह आपकी छवि बनी रहे तब हमने कहा कि जिंदगी तलाश में निकल जाए यू ही जिंदगी तलाश में निकल जाए यूं ही तू ना सही इंतजार का सहारा ही तू ना सही इंतजार का सहारा ही हो अपनी मुलाकात बाकी रहे, रहे जब तलक तू मुस्कुराए मगर आई ना हमारा ही हो तू मुस्कुराए मगर आई ना हमारा ही हो तो मैंने ये चाहा कि सबों के ऊपर छाप ऐसी निश्चित रूप से पड़नी चाहिए छोटा सा सुनाता हूँ परिदृश्य आपके सामने आएगा कविताओं के लिए मुझे कहा है तो मैं और एक दो मुक्तक सुनाता तो हूँ आपको मजा आएगा महाराणा प्रताप पर अनायास मुझे इमीडिएट लिखने की कोशिश की तो वो मैं आपको सुनाता हूँ ध्यान दीजिएगा महाराणा प्रताप की छवि में लाने की कोशिश करता हूँ भाला देखिये किस तरीके से महाराणा प्रताप जब चलते थे और कैसी चीजें आदि के सामने में हाथ तल लिए भाला भी विशाल लिए कवच भी अड़ा विमान से हाथ तल लिए भाला भी विशाल लिए कवच भी अड़ा विमान से हाथ रख डाल लिए रूप भी कराल लिए हाथ रख डाल लिए रूप भी कराल लिये धरती मेवाड़ की उमड़ उठी शान से धरती मेवाड़ की उमड़ उठी शान से पिता और महाराणा गुण चेतक किताप सुन और महाराणा गुण धूल भी न मन करे छाप के निशान से चेतक hmm. किताप सुन और महाराणा गुण धूल भी न मन करे छाप के निशान से हवा हाँ शोर करे घट घन गोर करे हवा हाँ रोर करे दिशाएं प्रणाम घन उसे सम्मान से दिशाएं प्रणाम पर उसे सम्मान से हाँ। और देखिए उनकी छवि को तो अपने सामने रखेंगे और सुनिए क्या है लहराए तलवार अरि कई उतारे काटे अरी मतलब दुश्मन दुश्मनों को किस तरीके से विच्छेद करना है लहराए तलवार अरे कई उतारे काटे अरी करे हाये हाये छोटे छोटे वार तलवार के काटे करे हाय हाय छोटे छोटे वार से बड़े जहां कोई करे आगे आगे ही निकल पड़े आगे ही निकल पड़े पड़े भीषण भीषण प्रहार से और एक छोटा सा अशुका उछाल देख राणा का प्रताप देख उनका चेतक थोड़ा भी बड़ा फेमस हुआ करता अशुका उछाल देख राणा का प्रताप देख मुगलो किसेना रोए अपनी हार से अष्ट का उछाल देख राणा का प्रताप देख मुगलों की सेना रोए अपनी यार से प्रचंड देख डर थे दल राज थे हरिदल राजपुति धार से डर थे ये हरिदल राजपुति धार से ये महाराणा प्रताप की शक्ति और इनके ताकत के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया जी मैंने जी। आपको बताया था आप मुझे बीच अचानक से तो रोक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मेरी सारी का बताए <laughs> बीच में कहीं भी रुकने के लिए तैयार जी भारत की भावना पर आदेश है समय है ना मैं एक सुना सकता हूँ बिजली गिरने वाली है अत्याचारों के मनसूबों पर बिजली गिरने वाली है तिलक करो हर राष्ट्र भक्त कारण भेदी बजने वाली है आतंकी के दुस्साहस तो को आतंकी के तो साहस को जड़ से आज मिटा देंगे मातृभक्त की शक्ति को फिर से आज दिखा देंगे हम मातृभक्त की शक्ति को फिर से आज दिखा देंगे हे भारत मा के से, से अपी हे भारत माँ के वीर धीरे पराक्रम के प्रतिरूप हे वीरात्मा संग्राम ताँगी ताँगी तो। हे अविजित शक्ति के स्वरूप हे कर्मवीर है धर्मवीर हे कर्मवीर है धर्मवीर हे अमोघ शस्त्र के संवाहक हे सीमा के निर्विद्य कवच तुम तनुज वंश के संघारक गगन भेद हूँ कार भरो निज गगन भेद हूँ तार भरो तन मन में विश्वास लिए गगन भेद हो तन मन में विश्वास लिए नगपति से भी अभिचल हो कर प्राण मई उच्छ्वास लिए चलिए रमेश जी ये कविता है तो काफी लंबी है और बहुत सारी कविता है मैंने आपको एक छोटा सा <laughs> ये प्रासंगिक शुक्रिया आदित्य जी बहुत सुंदर कविता आपने रेजभक्ति पर सुनाया महाराणा प्रताप पर सुनाया बहुत ही अच्छा लगा तो आइए अब विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि एक सुंदर सा गीत आप प्रेजेंट कीजिए अब जाते जाते थोड़ा सा समय रह गया है मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग स्वागत स्वागत नहीं। बिगला दे जंजीरे बनाऊन गे बिगला दे जंजीरे बनाऊन समीरे कर हर मैदान फते बंदे आ, हर hmm. मैदान आन फते हो कर हर मैदान फतेर बंदे आ हर मैदान घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे झुनू के आगे अम्बर पनाहे मागे कर डाल तू जो फैसला टूठी तकदीरें तो क्या टूटी समसीरे तो क्या टूटी समसीरों से ही हो कर हर मैदान फते कर हर मैदान फते कर हर मैदान फते रे बंद हर मैदान फते कर हर मैदान फते कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह मैदान फतेह थैंक यू क्या राग देते हैं बहुत मजा मजा आ आ गया गया विक्रांत जी समा बांध दिया आपने तो दिल जीत लिया हमारा थैंक यू आदित्य जी आप क्या कहना चाहेंगे विक्रांत जी के लिए, के लिए। के आप, आप तुम तो समुद्र बारे में कह आपके बारे में कोई कुछ कह नहीं पाता तो मैं ये कह रहा हूँ आपके बहुत उम्दा आपने जो तो संचालन का आपने कार्यभार लिया और ये संचालन आप करते हैं बहुत लाजवाब करते हैं और बिल्कुल आपके बोलने की शहरी ऐसी लगती है कि लोगों के दिल तक पहुँचे और निश्चित रूप से आपकी आवाज़ एक बार दिशा की आवाज बनेगी और है भी अभी भी है बहुत अच्छा जी बताएं आदेश करें बस अभी वक्त थोड़ा सा है तो मैं जाते आप एक संदेश वाली कविता जरूर अगर कुछ आपने संदेश के रूप में कुछ लिखा हो या तो जो भी अभी याद आ रहा है वो सुनाइए जरूर देखिए हम लोग कविताएं तो लिखते हैं बस ये है कि कविताएं लिखते हैं लेकिन जनमानस तक पहुंचती नहीं तो थोड़ी तकलीफ है वो एक मुक्तक के माध्यम से मैं सिर्फ रखता हूँ की दर्द घुट के रह गए अब महज अशार में दर्द घुट के, के रह गए अब महज अशार में जो हम लोग शायरी लिखते हैं कविताएं लिखते हैं उसी पर दर्द घुट के रह गए अब महज अशार में आंसुओं की कीमतें गिर गई बाजार आंसुओं की कीमतें गिर गई बाजार में अश्क सूखने चले अश्क सूखने चले चीख भी दम तोड़ती अश्कने चले चीख भी दम तोड़ती मर्ज की दवा भी अब मिल रही औजार में मर्ज की दवा भी अब मिल रही औजार में ये तो मन की तकलीफ थी जो हमने कहा कि इस तरीके से हम लोग शायरी लिखते हैं कविताएं लिखते हैं लेकिन माहौल बिल्कुल बदल गया तो जी। बड़ी मुश्किल मुश्किल की घड़ी होती है तो हमने कहा कि जन्म लिए जब धरती पर कब बचपन ढंग बदलता है जन्म लिए जब धरती पर कब बचपन ढंग बदलता है फिर भाषा मजहब में कैसे इंसान रंग बदलता है फिर भाषा मजहब में कैसे इंसान रंग बदलता है लोग है कुछ गद्दार वतन में साजिश जिसका जीवन है लोग है कुछ गद्दार वतन में साजिश जिसका जीवन है संग में रहते मेरे घर वो कैसे संग बदलता है संग में रहते क्या? मेरे घर वो कैसे संग बदलता है ये तो कुछ आक्रोश कुछ मन की ये भावनाएं थी समय कम है एक और छोटा सा मुक्तक मैं अंतिम मुख रखता हूं अपनी तरफ से कि सभी जितने भी लोग हमारे साथ मिलते हैं जुड़ते हैं जो हमारे पल पल हमारे जीवन में उन सब नमन करना चाहता हूँ और ये रखना चाहता हूँ की दोस्त कुछ मिलते सफर में कुछ बस्तियों के साथ दोस्त कुछ मिलते सफर में कुछ बस्तियों के साथ में कुछ साहिलों के साथ हैं कुछ कश्तियों के साथ वाह रमेश जी दोस्त कुछ मिलते सफर में दोस्त कुछ मिलते सफर में कुछ बस्तियों के साथ में कुछ साहिलों के साथ हैं कुछ कश्तियों के साथ में कुछ डोर आप था थामे हैं खड़े कुछ डोर थामे हैं खड़े कुछ कश्ती के दरमिया कुछ डोर थामे हैं खड़े कुछ मंजिलों के दरमिया कुछ आंसुओं के संग में कुछ मस्तियों के साथ में कुछ आंसुओं के संग में कुछ मस्तियों के साथ में तो जितने भी लोग हमारे जीवन में मिल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और समूह का समावेश हो रहा है समूह के मिलने से जुड़ने से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं सबों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी मिलजुल करके इस देश को इस वतन को आगे ले जाए हमारी जो भाषा है मैं साहित्य पर अक्सर बोलता हूँ हर एक कार्यक्रम में मैं वही कहना चाहता हूँ कि सबों को अपने साहित्य को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए और देश से विदेशों तक जाना चाहिए और ज़्यादा जिंदगी में कभी आपाधापी न करें आगे बढ़ते रहें सब एक साथ चलेंगे और एक साथ जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे अगर आप चाहेंगे कि मैं आगे निकल जाऊँ तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ये सिर्फ मन का भ्रम है तब हमने कहा था कि एक ही कश्ती पर सब बैठे सबको पार उतरना है एक ही कट्टी पर सब बैठे सबको पार उतरना है फिर काहे की आपाधापी सबको साथ में चलना है फिर काहे की आपाधापी <laughs> सबको सब साथ में चलना है मन की रंजिश कब तक पाले अंधियारे को ढलना है मन की रंजिश कब तक पाले अंधियारे को ढलना है और क्यों आपस में बैर करें हम दिन तो फिर निकलना है क्यों आपस में बैर करें हम दिन तो फिर निकलना है तो इसलिए मैं सबो से यही अपील करना चाहता हूं कि आगे बढ़ें एक सामंजस्य स्थापित करें एक दूसरे को पहचानें जब सबों का खून एक सा है फिर हमारे चेहरे भी हम मानव हैं और हम सब एक साथ मिल करके रहना चाहिए और सबों के प्रोन्नति में यह सहायक है और कोई एक दूसरे के बाधक न बने यही मेरा संदेश और अपने साहित्य को लेकर के उसे विश्व में परचम फहराने के लिए आगे नहीं रमेश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदित्य जी बहुत सुंदर आपने कविताएं पाठ की और अच्छा लगा जो प्रासंगिक है वर्तमान समय को देखते हुए ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दिल को दस्तक देती है और दिल को जगजोरती भी हैं आपकी कविताएं है। और कहीं ना कहीं मानवता के प्रति सजग होने के लिए आपकी वाणी चलती है और मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपको सुनकर दो लाइनें आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि भाई चुप गए वो साझे हस्ती छोड़ चुप गए वो साझे हस्ती छोड़ अब तो बस आदित्य जी की आवाज़ ही आवाज़ है अब तो बस क्या बात है बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मज़ा आ गया आपसे बातें करके आपको सुनकर और हमारे सोनी जी बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा लगा आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल का करते हैं और इसके साथ विक्रांत राय जी ने समाई बांध दिया महफिल को पूरी तरह से चार चांदों से एकदम महका दिया और इन्होंने लिखा है प्रिंस श्वेता जी ने कितनी बार बाबा लिखा है वो मुझे गिनना पड़ेगा ये आपके लिए <laughs> और आदित्य सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से मेरी ओर से और जुड़े रहेंगे आशा करता हूँ फिर आपस मिलेंगे आप लोग इसी तरह वो कहते हैं तो फूल खिलेंगे रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे मैं तो सोच रहा था कि अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ रमेश जी पता नहीं क्या बोले लेकिन मैं कहूं कि बहुत था समंदर को गहराई का बहुत था समंदर को गहराई का जख्म मेरा देखा तो पानी हो गया जख्म मेरा देखा तो पानी हो गया तो आप में भी बहुत गहराई है भाई साहब रमेश जी मैं आपका शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ मंच पर बुलाने के लिए जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रमेश जी जी जी जी आदित्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अरे आपके आपके सारे परिवार वालों को और आपके मित्रजनों को भी बहुत बहुत बधाई आपके साथ जिस तरह से अभी प्यार से हैं वैसे ही प्यार से रहें और वो काफिला बढ़ता रहें ऐसी शुभकामना करते हैं फिर से एक बार सोनी जी एंड विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आकर अपनी आवाज़ के माध्यम से आपने बहुत सुंदर भावनाएं प्रकट की और खुशी दी हमें तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही वक्त और इजाज़त नहीं देता लेकिन फिर हम लोग वापस सुनेंगे उनको अगली बार कुछ समय सीमा के साथ जोड़कर वापस जोड़ने की कोशिश मेरी रहेगी इस वादे के साथ आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत सबके मन तो भांति है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर बढ़ाए